भोलभंडावन बिहारी लाल की श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देव जू की भागवत निवास आश्रम की जय श्री श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ की जय श्री नितय गौर हरि मो परम पूज्य श्री बलि पंडित बाबाजी महाराज की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन गो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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय भूलवृंदावन दारी लाल की जय ओं नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयते पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलगल्म वाग्म मम तम जगत्प्रेवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लतकृष्णा क्षम परम धाम जगद्धाम नमा तत् हृदय येरण प्रवर्तितो हम बराक्रो तो भी तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचतन्यदेव अनर्पित शरीतुयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्न तोज्वल सांभक्त हरिपुरट सुंदरद्विकद सन्दी सदा हृदय कंद स्फुशीनंदन अज्ञात मिरांध से ज्ञाजनशलाकया चक्षुर्मील ये नो तस्म श्रीगु नमः वन्ने हम वंदेह श्री श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैष्णवांश्र जा सहगण रघुनाथांतम तम सजीव साइतम साधुभूत पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यम देवं श्रीराधा कृष्ण पदा सहगणलता श्री विशाखान्ता पात्र पात्र विचारण न नस्वं परं बीक्षते दयादे विचारण ना काल प्रतीक्षभु सद्यो युवणे क्षण प्रणमन ध्यानादुर्लभम दत्ते भक्तिरसम सगवान् गौर परतिनमकोत्ण विकसन नीपकसूनि प्रोध्वी कृत्यभुज हरी हरीच मुहु नृत्यम दुतमश्र झर्च मुर्वीत गायज पार्षद परिवर्तन श्री गौरचंद्रम नमः नारायण नमस्कृत नरम चरोम दिवीं सरस्वतीं व्या ततो तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावेश्वरी सुते देवी प्रणमा हरिप्रिय वाशाकुभ्यपाभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैश्वेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन करुणां करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोको हे भक्तिम सुमते जीव मे कृत मंद मतेर्दया बोलमंडावन बिहारी मंगल श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ प्रातः कालीन लीला अनुमोदन के प्रसंग में श्री वृशुनंद ने आप जब श्रीनंद भवन में आई रसोई की श्याम सुंदर को भोजन कराया अपूर्व से शाम सुंदर तृप्त होकर के विश्राम करने के लिए सौ कदम की दूरी पर उनका जो विश्राम भवन है उसमें गए वहां पर शयन कर रहे हैं सारे सखा आपके पंखा कर रहे है श्री विश्वानंद ने, ने भी रसोई से नृत्य होकर के जब आप अपने महलों में गई वहां एक छोटा सा झरो का है श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी का झांक करके दर्शन कर दर रही है सखीगण श्री विश्वा के ऊपर पंखा करती हुई विराजमान हो इधर श्री यशोदा जी आई और यशोदा जी ने श्री राधिका को वही सुंदर भोजन की तैयारी लगाई है दास लाला करके सुंदर तैयारी सब सामग्री परोस रही है और श्री यशोदा ने अत्यंत स्नेह के साथ श्री राधिका को वहां पर भोजन कराया बैठ करके अपने सामने सारी सखीगण भी सब विराजमान हुई हैं और सखीगण विराजमान होकर के श्री राधिका को के साथ में भोजन कर रही हैं दासगण परोस रही है श्री धनिष्ठा जी ने बड़ी चतुराई के साथ में श्याम सुंदर का जो भुक्त है उसको लाकर के श्री राधिका के भात में मिला दिया है और उसका आस्वादन करती हुई द्वितीय भोग आरोपती हुई हुई श्री राधिका परम परम विराजमान हो रही है 460वां सौ साठवा श्लोक अनशनतीम ह्रिया भीक्ष बस्तावृत राध काम अवदक कृष्ण माता बात्सल विक्लवा श्री राधे का लज्जा के कारण भोजन नहीं कर रही हैं है रिया संकोच में थोड़ा थोड़ा खा रही हैं आनंद पूर्वक मधमंगल की तरह भी खाएंगे <laughs> मधुमंगल तो जैसे भंड प्रकार से खा रहे हैं ऐसे तो यहाँ पे ऐसे थोड़ी खाएंगे किशोरी तो परम सुशील और मान क्या उनकी एक एक सामान्य जो चेष्टा है उनमें बड़ी कलात्मकता रसात्मकता पर से विराजमान तो अनुमृति बड़े नजाकत के साथ में बड़े स्नेह के साथ में धीरे धीरे लज्जा के साथ में शिप्रिया एक कॉल लेकर के खा रही है मजाल है कि मुंह दिख जाए छोटे छोटे कौन धीरे से मुख में लेकर के मधुमंगल से और मुंह फाड़ करके आप आप करके का रहे के पूरा गले तक का मुंह दिख जाए भोजन करने में मैं कहीं बोलने में मधुमंगल की तरह से कांख बजाते हुए और मुंह से बोलते समय न आवाज आ रही है मधुमंगल तो चपल चपल करके चपड़-चपड करके खाए बोल, बोलते समय आवाज भी आ जाए तो आ जाए बोले भी ये न बोल रही है न मुखभार ज्यादा खुले उतना सा ही कौर जितना मुख में समा जाए उतना सा कौर ले कहीं टपक नहीं जाए ये सब धीरे धीरे उसको बड़ी स्नेह के साथ में बड़े स्नेह के साथ में बड़ी विनम्रता और कलात्मकता के साथ में आरोग्य रही है और अनशनती हाथ धीरे धीरे खा, खा रही हैं और भोजन नहीं कर रही हैं थोड़ा थोड़ा खा रही हैं। है घूंघट भी नीचे सरकार रखा है बार बार घूंघट संभालती हैं एक हाथ से मुख नीचे झोंका रखा है ऐसी राधिका न अवत कृष्ण माता श्री यशोदा जी उस समय श्री राधिका के पास में आए और राधिका से करी है बेटे घूंघट लगाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने घूंघट की जरूरत नहीं है बासल विकलवा, बासल विकलवा में विकलव हो रही है, हो रही है कि जननी मई जनन वो मेरी मैया मेरे सामने भी लज्जा करेगी का ये हंसी में वचन है जन जननी वो मेरी मैया मेरे सामने भी इतना संकोच कर रही है क्या तो जनन मैं जनन किम लज्जा अरे मेरे सामने लज्जा की क्या आवश्यकता है ईदृशियम ऐसी लज्जा की मेरे सामने क्या आवश्यकता है सुत इव मम चेत स्ने त्व्यती जैसे मेरा मन पुत्र कृष्ण में आसक्त हो रहा है तो सुव मम चेता मेरा चित्त पुत्र की तरह से स्नेह तुझ में भी स्नेह कर रहा है मेरा चित्त तुझ में भी स्नेह कर रहा है किसी भाव का जो विषय होता है उसको भी विषयालंबन कहते हैं और विषयालंबन में सप्तमी होती है तो सप्तमी भक्ति जो है क्योंकि मन का वह विषय है इसलिए उस विषयालम्बन में सपने में जैसे सीता रामे सीतारामे सीता राम में स्नेह करती है तो यहां पर जो विषय है या कहीं आगे और भी जो भाव है वो तो यहां पर मम चेतक स्नेहती मेरा चित्त तुझ में अत्यंत अत्यंत स्नेह करता है कर्म के रूप में सप्तमी विभक्ति है वो विषय सप्तमी है मन का विषय शिव राधिका है इसलिए सप्तमी विभक्ति है यद अपनई नाम या मंशनते तो आई तद अपनय इनाम ये तूने जो लज्जा धारण कर रखी है अरे बेटे अब अर इसको दूर कर दे दूर कर दे मेरे सामने भोजन करने में लज्जा मत कर आनंद से कर के भोजन कर आई अपना अपनाये नाम इस लज्जा को दूर कर दे। देते मैं तेरी बल तेरी बलिहारी जाऊ शिष्य मम नेत्र भुक् पश्याम साक्षात मेरे नेत्रों को शीतल कर बेटी भोजन कर भोजन कर पश्याम साक्षात मैं तुझे साक्षात भोजन करते हुए देखना चाहती ऐसे आग्रह करके श्री यशोदा जी भोजन करा रही हैं। अब भोजन कराने वाले को यदि कोई आग्रह नहीं करे तो फिर भोजन में मना नहीं रखे आने लगे सब चीज रखी हुई है टेबल के ऊपर दो लो अपने हाथ से, से तुमको गरज पड़े तो, तो ये कोई भोजन करने का तरीका है क्या जहां कहीं मनोहार करके वस्तु की भोजन की प्रशंसा करके जब परोसा जाए तो परोसने वाले को भोजन करने वाले को आनंद अपने आप आता है सब चीज रखी है अपने हाथ से उठा करके सेल्फ सर्विस करो तो कोई भोजन करना है वो तो पेट भरना है तो यहां पर आग्रह पूर्वक श्री राधिका परोस परोस करके श्री राधिका को श्री यशोदा उस समय भोजन करा दे भूमज पश्च्या साक्षात बेटी भोजन कर मैं तुझे देखूंगी यूएम चुएम तनया अन्य जितनी भी सखीगण श्री राधिका के पास में बैठी हैं अष्ट सखीगण और दूसरी सखीगण उन सबों को देख करके श्री यशोरा जी कह रही हैं कि तन्या है सब तुम सब भी मेरी पुत्री ही हो तुम सब मेरी पुत्री ही हो तनिया ही हो बेटी हो, तुम सब लज्जा का त्याग कर दो तन्या यकीन इतनी लज्जा धारण करके क्यों भोजन कर रही हो लज्जा छोड़ करके भोजन करो पुत्र अरे पुत्रियों कुरुध्व असनम ललता दे अरे ललता आदि हो तुम असनम कुरुध्वम भोजन करो इत्याग्रह शपथ दान शत ऐसे श्री यशोदा जी आग्रह कर रही है और सैकड़ों सैकड़ों शपथ स्नान प्रदान कर रही है तुझे मेरी सौगंध ये तो खाई ले तुझे मेरे सर की सौगंध ये तो खा ले ऐसे शपथ देती हुई कह रही है शपथ दी तो सब खाएंगे खाएंगे तो खाना पड़ता है मिष्ठान मिष्ट बचन ही समभोजता और विशेष रूप से मिष्ठान और मिष्ट बचन इनसे सारी सखियों को भी श्री यशोदा ने अपने हाथ से वहां पर परोसा और भोजन करवाया परोसवा रही हैं स्वयं परोस रही हैं आग्रह कर रही हैं भोजन करा रही तत्दास कर कमल युग्मी निज निजई इमा प्रक्ष शस्त्र सहित बारवीर निज निजम पटय मार्जितवाच स्व-परिजन दत्ता हिम करा बीटी गौरिया माने श्री, श्री कृष्णप उनका भी माने श्लोक है ऐसा नहीं है कृष्णप इसका मतलब है बहुत अच्छे सुंदर कवि का इनकी काव्य की जो रचना है उसकी पद्धति देख करके ये पता लगता है क्या संस्कृत के कितने बड़े विद्वान रहे होंगे और कितनी सुंदर कविता तो जो अपने अपनी बीच बीच में कहीं जो गैप आ रहा है उस गैप को पूरा करने के लिए और लिंक को मिलाने के लिए जो अः कथा का जो क्रम चल रहा है उस कथा के क्रम को मिलाने के लिए प्रबंध को मिलाने के लिए जो बीच बीच में इन्होंने अपने पद दिए हैं वो भी बड़े मार्ग में के बिराजमान तत्दासी धोत ही कर कमल युग्मी उस समय दासियां जल लेकर के आई और जल लेकर आने पर सब सखियों ने भी अपने हाथ धोए करकमल युग्मी निज निजी अपने निज निज कर कमल युग, युग सखियों ने धोया प्रख्याल आस्याम शशि सहित भी श्याम और उस समय आस्याम मुख जो है उनको भी धोया मुख को भी धोया शशि सहित बाघ भी सुंदर जो जल है उस शशि मन कपूर सुगंधित जो जल है उससे युक्त जल से मुख जो उन मुख को भी धोया फिर दासियों ने जो रुमाल दिए हैं तोलिया दिए हैं उन्हें पटेल मार्जित पट से अपने हाथ को इन्होंने पहुंचा स्व परिजन दत्ता हिम और उस समय अपने अपने सेविकाओं ने सारी दासियों की सखी जो हैं, उनके अपने अपनी जो सेविकाएं हैं उन परिजनों के द्वारा दत्ता हिम करा बियुक्ता बीटी हिमकर माने कपूर उनसे युक्त बीड़ी इनको प्रदान की तो भोजन का जो कपूर है उस भोजन के कपूर से युक्त बीड़ी वह इनको सबको प्रदान की है तो हिमकर व्युक्ता बीटी तथा हिमकर युक्त बीड़ी उस समय प्रदान की वर कनक गौरियों और उस समय श्रेष्ठ के समान जिनकी कांति है ऐसी स्वर्ण अंग कांति वाली इन सखियों ने उस समय आनंदपूर्वक किया सारी सखी आनंदपूर्वक भोजन कर रही है ग्रहणाभिलाष तदूषण सुबहशह सहयान यत्नाद्य तधु पृथ रूप काणी स्नेहाता नि सदने इसके बाद में यशोदा जी ने बहुत सारे जो वस्त्र हैं आभूषण उनको श्री तैयार करके रखा हृदय गति श्री यशोदा के हृदय में जो भावनाएं उठती हैं सुत कर ग्रहणाभिलाषयी कि मेरे बेटा का ब्याह इसी राधिका के संग में होगा <laughs> इसी राधिका के संग में मेरे बेटे का ब्याह होगा तो करक ग्रहण अभिलाष, श्री यशोदा के हृदय में बेटा के विवाह की अभिलाषा उठ रही है और उस समय तूषण ही सुबहुषा सहयान यत्नार अनेक अनेक भूषण जो है उन भूषणों को इन्होंने बधु के लिए पहले से बनवा करके रखे हैं बधु के लिए बहुत सारे आभूषण नित्यश्री यशोदा नए नए आभूषण बनवाए सहयान यत्ना तो जिन आभूषणों को पहले से बनवा करके रखा उनमें आज राधे का ने ये पहन रखा है इसके ऊपर ये फबेगा ये मन में विचार करते हुए कौन से वस्त्र के साथ में कौन सा श्रृंगार कौन सी डिजाइन फबेगी ये विचार करते हुए उनको पहले से ही संपुट करके श्री राधिका ने रखा है ये श्री यशोदा ने रखा है नववधु के लिए बहुत से जो आभूषण है वो निष्पाद्य तन नववधु प्रतिरूप काणी नववधू के प्रतिरूप जो आभूषण है उन आभूषणों को सजा करके रखा है स्नेहा सदने ने बर संपुटेशु स्नेह सुंदर संपुटों में उनको सजा करके अलग अलग डिब्बों में सजा करके संपुटों में लकड़ी की पेटियों में सजा करके उनको आनंद पूर्वक श्री यशोदा जी ने रखा है और अब सभी सखियों को ये फिर विदा देंगी सखी जो है उनको विदा करते समय उनको पुरस्कार उनको भेट वो प्रदान करती हुई विराजमान होंगे ऐसे ये विराजमान हो रहे तय भूषण तांबूल चंदन नवांबर नाग आली नागज आलिव्रता नव एवता सम्मान्य हल्लिता मुदिता बभूव तय भूषण अलग अलग पहले से सजे हुए हैं कौन को कौन सा आभूषण देना है कौन सी साड़ी किसको भेंट करनी है सबकी में अलग अलग सबकी जो उपायन भेंट सबको जो देनी है वो अलग अलग सजी हुई हैं तो तय भूषण अत धनिष्ठी तई श्री धनिष्ठ उन्होंने जो आभूषण वस्त्र इनको लाकर के उनका ढेर लगा दिया तो धनिष्ठ के योग नीत धनिष्ठ का द्वारा के द्वारा वस्त्र आभूषण ये इकट्ठे ला करके रख दिए गए हैं तांबुल चंदन नवांबर नाग श्री यशोदा एक एक गोपी को वस्त्र उसकी पहरामनी दे रही हैं, फिर तांबुल पान दे रही हैं, चंदन नए वस्त्र नाग जय और सुंदर सुपारी इनको प्रदान कर रही हैं तो सुंदर साड़ी तांबूल चंदन नवीन वस्त्र इनको मांग रही हैं है आर्ता नववधु एवताम सखियों से युक्त होकर के नव नववधू की तरह से श्री राधिका को जैसे श्री नव नवबधु हो इस प्रकार नव नववधू को जैसे मुंह दिखाई दी जाती है ऐसे मुह दिखाई की तरह से ताम ब्रिजेशा सम्मान्यो श्री ब्रिजेशा ने श्री यशोदा का सम्मा... श्री यशोदा ने उस समय श्री राधिका का सम्मान किया और हार्द बता मुद्रता बबुआ और उस समय अपने मन की प्रीति उसको प्रदान करते हुए ये परम परम आनंदित हो रही हैं यशोदा अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रही हैं उसको नववधु सहित मानते हुए उनको समर्पण करती हुई अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रही है राधा हृतम विशाखा धनिष्ठे आदात सुबलाय ग्रूढ़ पीतोत्तरी सुबलोप नीलांबरम कृष्णहित अब श्री राधिका जिस समय जागी थी और जटला ने श्री राधिका के मुखरा ने श्री राधिका के के ऊपर बक्ष सुंदर का पीताम्बर देखा था जल्दी जल्दी में बस्त वस्त परिवर्तित हो गई थी श्री विशाखा ने बड़ी चतुराई से उस समय अपने सखी के जो दोष हैं उन दोषों का संवरण कर लिया छुद्र संवरण करना ये सखी का स्वभाव है सो अपने सखी के उस दोष का संवरण करते हुए अरे कोई तो दीख है ना ये प्रातः काल की जो सुनहरी धूप लग रही आ रही है वहां रंग तुझे दिख रहा है कि ये पील पीताम्बर है ये तो नीलाम्बर है कहां पीताम्बर ने दीख है न ऐसा कहते हुए श्री मुखराजी को चुप कर दिया था और उस समय बड़ी चतुराई से बहाना मौका देख करके श्री राधिका का पीतांबर तो विशाखा ने खींच लिया और श्री राधिका को नया कोई वस्त्र ला करके नीलांबर प्रदान कर दिया और उसको छपा करके कहीं अपने पास में रख लिया कहीं दुबका करके रख दिया है छपा करके रख दिया है उसको लेकर के आ जाइए तो राधा हृतम निशी विशाखा धनिष्ठे आदत श्री राधिका ने जो श्याम सुंदर का पीतांबर धारण कर रखा था उसको श्री विशाखा ने कहीं बदल दिया और बदल करके श्याम सुंदर के पीतांबर को घड़ी करके चुपके से यह अपने सामान के साथ में छिपा करके लिया और वहां धनिष्ठे आदत धनिष्ठा के हाथ में वो पीतांबर श्री राधिका का जो नीलांबर था वो श्री आ, आ, आ, जो ब, ब, आ, श्री कृष्ण का जो पीतांबर था उस पीतांबर को श्री विशाखा ने पहले धनिष्ठा को दिया और धनिष्ठा ने सुवलाए बूढ़ वहां सुवर जो है उनको बुलाकर के सुवल इधर आना और कौन में ले जाकर के सुवल को श्याम सुंदर का पीताम्बर है ये सोवल को दे दिया तो पहले राधिका के वक्षस्थल से चुपके से धोखा दे करके श्री विशाखा ने पीताम्बर को श्याम सुंदर के पीताम्बर को अपने हाथ किया राधिका को कोई दूसरा पीताम्बर दे दिया और अपने हाथ रख करके छिपा के अपने ओढ़नी में कहीं रख लिया अब आए हैं तो श्री विशाखा ने अपने सामान में से निकाल करके श्री कृष्ण के उस पीतांबर को सबसे पहले धनिष्ठा जी को दिया और धनिष्ठा जी ने सुवल को बुला करके सुवल को दे दिया सुवल ने श्याम सुंदर को दे दिया इस प्रकार श्याम सुंदर का पीतांबर श्याम सुंदर के पास में पहुंच गया अब रही नीलांबर की बात सुवल ने उस समय पीतोत्रियम अच्छा सुबलों पर तस्ई श्री सुवन ने भी उसी समय तुरंत ही धनिष्ठा को ही श्री राधिका का नीलांबर प्रदान कर दिया सुवल भी इसी तरह से लाए तो सुवल ने नीलांबर जो लाए उसको भी धनिष्ठा को दे दिया और धनिष्ठा ने उस नीलांबर को कृष्ण हृतम तय श्री कृष्ण के द्वारा हरण किए गए जो नीलांबर था उस नीलांबर को भी श्री धनिष्ठा जी को दे दिया धनिष्ठा जी के माध्यम से श्री विशाखा उनको धनिष्ठा जी ने दिया और विशाखा ने उस नीलांबर को श्री राधिका को प्रदान कर दिया ऐसे दोनों के नीलांबर पीतांबर अपने अपने स्थान पर पहुंचे इनमें श्री धनिष्ठा और श्री सुवल ये दोनों माध्यम बनते हैं धनिष्ठा सुबल को देती है सुबल धनिष्ठा को देते हैं धनिष्ठा विशाखा को देंगी विशाखा राधिका को देंगी इस तरह से वो बन गए। इस प्रकार भावना सार संग्रह इनमें प्रातःली प्रातः लीला स्वादन अनुमोदन नाम द्वितीय अध्याय द्वितीय संग्रह ये द्वितीय संग्रह हुआ जो देखिए नाम बड़ा सुंदर रखा है अध्याय का प्रातः लीला स्वादन अनुमोदन प्रातः कालीन लीला जो हो रही है उसके उसका स्वादन रसिक जन जो कर रहे हैं उनकी वाणी का हमने संकलन किया उसका अनुमोदन नाम करके अर्थात उनका अनुगत्य ग्रहण करते हुए इस लीला स्वादन अनुमोदन नाम करके ये द्वितीय संग्रह पूर्ण हुआवन बिहारी लाल की तृतीय संग्रह उसको प्रारंभ कर रहे हैं माने पूर्वांग लीला का जो तीसरा संग्रह है उसको प्रारंभ कर रहे हैं। पूर्वांग लीला आठ चौबीस से लेकर के दस अड़तालीस तक पूर्वांग लीला है आठ चौबीस से दस अड़तालीस तक इस समय प्रातःकालीन सब भोजन इत्यादि पूरे हो गए अब श्री श्यामचंदर गोचारण के लिए जाने की तैयारी करेंगे। परंतु इस नीला के में प्रवेश करने के पूर्व पहले श्री राधा कृष्ण तनु राधा भाव सुमिलित होकर के जो श्री कृष्ण विराजमान हैं उन महाप्रभु महाप्रभु रूपी जो कृष्ण हैं उनके लीला का स्मरण कर रहे हैं महाप्रभु की लीला का स्मरण कर रहे हैं और महाप्रभु की लीला का स्मरण करके फिर महाप्रभु जब उस पूर्वांग लीला में प्रवेश करेंगे तब जो दासगण है महाप्रभु के विद्यार्थीगण ये महाप्रभु के विद्यार्थीगण भी महाप्रभु के साथ ही लीला में प्रवेश कर जाएंगे तो पहले अपने आप को ध्यान किया जाएगा श्रीमद महाप्रभु के परकर में फिर महाप्रभु जब ब्रज लीला में प्रवेश करेंगे तो उनके साथ साथ महाप्रभु के परकर में नवद्वीप परकर में जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी भी श्री ब्रज लीला में मंजरी भाव से प्रवेश कर जाएगा महाप्रभु राधा भाव से प्रवेश करेंगे हम मंजरी भाव से उस समय प्रवेश कर जाएंगे महाप्रभु के अंग बत्ती तो सबसे पहले श्री महाप्रभु की लीला का पुराण लीला का आठ चौबीस से लेकर के दस अड़तालीस तक श्री महाप्रभु की जो लीला है उसका स्मरण कर रहे हैं हरे बन गत लीला व्याकली भूत गोष्ठाम स्मृति विषय गताम यह कार्यामास साक्षा तरन करण करी भक्तवृंद मध्य तम अहम ए भजाम गौरचंद्रम ही नित्य हम श्री गौरचंद की वंदना कर रहे हैं। श्री रहेपुर गोस्वामी जी ने श्रीमंत महाप्रभु की भी अष्टकालीन लीला लिखी जैसे रूप गोस्वामी जी ने राधा कृष्ण की लीला का संकलन किया ऐसे कविकर्णपुर गोस्वामी ने श्रीमंत महाप्रभु अष्टकालीन लीला स्मरण उनका भी रचना किया और उस श्री महाप्रभु की लीला का स्मरण करें पहले महाप्रभु खुद महाप्रभु के प्रवेश करने के साथ साथ हम भी ब्रिज लीला में प्रवेश करेंगे तो वो कह रहे हैं हरे बन गति लीला श्री हरि गमन कर रहे हैं इस लीला का स्मरण करके श्रीमंद महाप्रभु व्याकुली भूत गोष्ठा महाप्रभु जब ये ध्यान करने के लिए बैठे आप अपने स्नान करके महाप्रभु भोजन करके जब ये विचार करके बैठे कि अब भगवान पधार रहे हैं ठाकुर जी ने भोजन कर लिया सखियों ने भोजन कर लिया प्रिया जी ने भोजन कर लिया सखियों ने भोजन कर लिया इसके बाद में जितने भी सेवक हैं वे सब भोजन कर रहे हैं महाप्रभु भी भोजन करके विराजमान है और महाप्रभु भोजन करके जब विराजमान है उस समय ध्यान कर रहे हैं इस समय श्री प्रभु के लिए बन में जा रहे हैं और सारे भूत गोष्ठान पूरा गोष्ठ व्याकुल हो रहा है इस बात का विचार करके श्रीमद महाप्रभु भी कहीं अन्य मनस्क हो गए हैं व्याकुल हो गए हैं स्मृति विषय गताम यह कार्यामास साक्षात श्री महाप्रभु ने स्मृति में ये जो श्याम सुंदर के गोचारण की लीला उसका स्मरण किया है और तन करणकारी भक्त वृंद मध्य उस समय श्री महाप्रभु भी जैसे अपने भजन भवन से उस समय निकल गए महाप्रभु भी अपने भवन से निकल गए और बगीचे में जाकर के विराजमान होंगे तो महाप्रभु अपने भवन से भोजन करने के बाद में जैसे कृष्ण निकले ऐसे ही उसका अनुकरण करते हुए कृष्ण के वनगमन का अनुकरण करते हुए भक्त मध्य भक्त वृंद के मध्य में श्रीमंद महाप्रभु निकले तम अहम यह भजाम गौरचंद्रम ही नृत्यम श्रीमंद महाप्रभु का भक्तों के बीच में जाकर के फिर बैठना किसी बगीचे में एकांत में बैठकर के और कृष्ण लीला का स्मरण करना यह ऐसे श्री गौरचंद्र का हम स्मरण कर रहे हैं बोलो गौर हरि श्रीमंद महाप्रभु की लीला का स्मरण हो गया अब महाप्रभु जाकर के किसी एकांत बगीचे में बैठे हैं और वहां पर विचार कर रहे हैं ठाकुर जी गैया लेकर के चले और उनके साथ में महाप्रभु भी आप श्री प्रिया जी के पास जैसे गमन कर रहे हैं सखी स्वरूप में श्री प्रिया जैसे अभिसार करेंगी ऐसे श्री सखी स्वरूप में श्री प्रिया के भवन में श्री महाप्रभु भी पहुंच गए और महाप्रभु ने जब प्रवेश किया तो महाप्रभु के साथ में जो नवदासी हैं वे दासी भी सब श्री राधा रानी के भवन में पहुंच गई अब राधा रानी के अभिसार के साथ में ये भी का दर्शन करें अब श्री राधा राधानंद की लीला का वर्णन कर रहे रही की लीला का एक श्लोक में पहले श्लोक में वर्णन किया गया था श्री नवद्वीप की लीला का दूसरे श्लोक में वर्णन कर रहे हैं श्री ब्रज लीला का अष्टकालीन श्रीमन महाप्रभु की लीला वह जगन्नाथपुरी की लीला के अनुरूप नहीं है वह प्रायः वह श्री महाप्रभु की जो नवद्वीप लीला है उसका ही अष्टकालीन चिन्ह क्योंकि नवद्वीप लीला सुस्थिर है नियमित है जगन्नाथ जी के मैं श्रीमत महाप्रभु की जो लीला उसका कोई नियम नहीं है कब उठेंगे कब जाएंगे इसका कोई नियम नहीं है जगन्नाथ जी के दर्शन का ही नियम नहीं है कौन सा दर्शन कब होगा कोई कोई समय नहीं है जैसे जगन्नाथ जी का ऐसे श्रीमत महाप्रभु के भी जगन्नाथ नीला नीला चल नीला उसका कोई टाइम नहीं उसका चिंतन नहीं किया जा सकता है और उसमें परंतु तो यहाँ की जो मिला है वो लीला बिल्कुल साधकों के अनुरूप है वो तो श्री राधारणी के अनुकूल श्री महाप्रभु की जो जगह जगन्नाथपुरी की जो लीला है निला चल की लीला वह तो उन्मादिनी राधिका का, का प्रहलाप रूप होकर के विराजमान तो अनुराग राधिका फिर विरणी राधिका और उन्मादिनी राधिका ये तीन जो स्वरूप हैं प्रणननीय राधिका उस प्रणनीय राधिका का जो स्वरूप है वो श्री नीलाचल में श्री नवद्वीप में दिखता है तो नवद्वीप की लीला का ही स्मरण किया जाता है नीलाचल की लीला का अष्टकाल स्मरण नहीं है और श्री कविकणुपुर गोस्वामी पाद ने भी जो वर्णन किया वो श्री नवद्वीप की लीला का ही गायन किया है अब श्री महाप्रभु क्या स्मरण कर रहे हैं उसको सूत्र रूप में श्री गोस्वामी जी ने श्री स्मरण मंगल स्त्रोत्र में उनको दिया आठ जो श्लोक लिखे उनमें स्मरण मंगल स्त्रोत्र में दूसरे तीसरा जो याम है तीसरे याम की लीला का वर्णन कर रहे हैं क्या कृष्णम गोभी विपिन मन स्तम गोष्ठ लोकानु यात्रा राधास स्ूर्ति लोलम प्राप्त तदिस्कृत राधाम चालोक्य कृष्ण कृतग गमना आर्य आर्चनाय आर दिष्टा कृष्ण प्रवृत्य सखी वर्तमिता स्मरा श्रीकृष्ण गोभी गायों के साथ में और अपने मित्रों के साथ में श्री कृष्ण विपिनम अनुसरतम जब गाय चराने के लिए वन में जाना चाह रहे हैं उस समय गोष्ठ लोकायातम सारा ब्रज एकदम व्याकुल हो जाए और जैसे प्यारा प्रदेश जा रहा हो उस समय कोई व्याकुल हो जाए इसी प्रकार गोष्ठ लोकायातम श्री कृष्ण का के पीछे पीछे नंद बाबा सारे ब्रजवासी श्री यशोदा जी जितने भी पड़ोस की जितने भी उपनंद गोप आदि वे सब के सब श्री कृष्ण के पीछे पीछे चले हैं एकदम व्याकुल होकर के श्री गोपिकागण भी अपने महलों से नीचे उतर करके द्वार के ऊपर ठाड़ी हो जाएं श्री प्रिया भी चित्र सारी में विराजमान होकर के आपकी रूप माधुरी का दर्शन करें या सखियों के बीच में ही आकर के कृष्ण को विदा देते समय हो कोई को कुछ नहीं है विरह का जब अवसर उपस्थित होता है उस समय रोक टोक नहीं होती मिलन के समय रोक टोक है वारे मानता है परंतु विरह में जब सारा भांगी घुली हुई है बिर ही सर्वत्र घुला हुआ है तब कौन किसको टोकेगा इसलिए कोई भी टोप नहीं रहा है सब उस समय मार्ग में इकट्ठे हो जाते हैं दास से सख्त मधुर सभी प्रकार के लोग उस समय अपने अपने द्वार के ऊपर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं और श्री को बंद जाते हुए देख करके एकदम व्याकुल हो रही तो कृष्णम गोभी गैया है चल रही हैं आगे मुड़ मुड़ करके देख रही है कि हमारा ग्वालिया पीछे आ रहा है कि नहीं श्री कृष्ण उस समय हियो हियो हियो ऐसा कहकर के गायों को हाथते हुए चले जा रहे हैं गैया देख रही हैं कि कृष्ण पीछे आ रहे हैं यह देख कर के संतोष है कि वो हमारा रक्षक हमारा ग्वालिया हमारे पीछे पीछे आ रहा है तो गोभी और सौमित्र आप अपने मित्रों के साथ में भी सुवल श्रीमंगल श्रीराम इत्यादि जो मित्र हैं उनके साथ में भी मधमंगल इत्यादि के साथ में भी आप विराजमान बिपिन मन स्वतम विपिन की ओर आप गए, गए रामन में जाकर के नगर नगर की सीमा में एक जगह खड़ी हुई आप गायों को देख रहे हैं कोई गाय छूट तो नहीं गई ग्वरिया का स्वभाव होता है एक गाय छूट जाए तो वो हजार गाय को छोड़ देगा पहले छूटी हुई बिछुई हुई जो गाय है उसको पकड़ करके लाए ये ग्वालिया का स्वभाव है उसका उसका धर्म है ये तो आप सब गैयाओं को देख रहे हैं और सारी गैया कृष्ण के पास में आकर के सुन सुन करके उस समय हट रही हैं आप गैयाओं को खुजाते हुए आशीर्वाद देते हुए विराजमान हो रहे हैं तब आपने गैयाओ को हाका ही ही ही ऐसे करके जो ही ही की शाम सुंदर की एक, एक एक इशारे को गैया पहचान है कहां रुकने की कह रहे हैं कहां चलने की कह रहे हैं गैयाए गई गैयाए गई, जाकर के उस समय यमुना जी के किनारे पहुंची आपने गैयाओं को प्रथम जलपान कराया और प्रथम जलपान कराने के बाद में फिर गैयाओं को आपने यमुना तट पर चढ़ने के लिए छोड़ दिया और यमुना तट पर चढ़ते चढ़ते गई हैं श्री गोवर्धन के तरहटी पर भी पहुंच गए यमुना तट पर अब दोपहर की धूप होने लगी इसलिए जहा गोवर्धन की छाया है उस गोवर्धन की तरहटी में आकर के गई हैं वहां आनंदपुरक तरहटी में गाय चढ़ती हुई और कहीं ठंडक देख करके छाया देख कर के तरहटी में विराजमान हो गई राधास स्ूर्द लोलम आप सब सखाओ को संग में लेकर के उस समय खेलते खेलते काम बंद पहुंच गए काम बंद में सखाओ के साथ में खेल हो रहा है पहले आप श्री गोवर्धन की तरह में कुश्ती लड़े हैं कुश्ती लड़ कर के गोविंद कुंड में आपने कूद करके पहले स्नान किया फिर गोविंद कुंड में स्नान करने के बाद में फिर खेलते खेलते आप आगे श्री काम उनमें पहुंच गए वहां भोजन थाली उसमें प्रतीक्षा देख रहे हैं सखा कह रहे हैं भैया अभी तक छाक नहीं आई मधुमंगल बार बार ऊंचे हो हो करके देख रहे हैं बोले भैया सम्मेलन जो खाए पी के आए वो तो पछपुछ हुई क्यों खेल में इतने में ही दूर से आती हुई श्री धनिष्ठा जी और उस समय नंद भवन के दास कांवरों में बड़े बड़े गंगाल उनको रखकर के सुंदर भोग भोग की सामग्री उनको लेकर के आ रहे हैं श्री मधमंगल को तो आनंदपूर्वक नाच रहे हैं श्री सारे सखागण वहां पर कामबंद में विराजमान होकर के भोजन थाली के ऊपर विराजमान होकर के सुंदर स्वाभाविक रूप में ही जहां पात्र विराजमान है वे पात्र सुंदर कटोरा सुंदर अपने आप बने हुए हैं पत्थर के ही बने हुए हैं स्वाभाविक श्री पर्वत उनने ही उन पात्रों को भोजन के पात्रों को स्थापित कर दिया आनंद पूर्वक आप भोजन कर रहे हैं और भोजन करके श्री धनिष्ठा जी ने चुपके से यशोदा जी ने जो सामग्री भिजवाई है काबरों में सारा सामान सब के चारों प्रकार के भोज्य पदार्थ उनको जो भिजवाया उनके साथ में एक डब्बे में श्री राधा रानी ने सुंदर जो अपने हाथ से बना करके भिजवाए हैं उनको भी दिया है श्री राधिका के द्वारा दी गई वो भेंट उसको श्री श्याम सुंदर परम आनंद के पूर्वक आनंद पूर्वक आरोपते हैं और श्री धनिष्ठा जी श्याम सुंदर ने जो भोजन किया है उसमें से ही कुछ बचा करके अवशेष श्री राधिका के लिए छिपा करके डब्बे में रख लेती और खाली जो बर्तन है उन खाली बर्तनों को सेवकों के माध्यम से वापस नंद भवन पहुंचा देती शाम सुंदर भोजन करके आप लौट करके श्री गैयाओं के पास में आए गैयाओ के पास में आकर के श्री मानसी गंगा में गैयाओं को जलपान कर आनंदपूर्वक घास खा ली है तंग हो गई है गैयाएं भी पूरी पेट भर गया है गैयाओं का तो गैयाओं को द्वितीय जलपान करा कर के गैयाएं भी विश्राम करने के लिए आनंद पूर्वक श्री गोवर्धन की तरह में बिराजमान हो गई हैं सब गवार कर रही है आनंदपुर बैठे श्री कृष्ण आप श्री गोवर्धन में आए सखा उस समय श्री कृष्ण के चरण दबा रहे हैं बोले अरे कन्हैया ला तेरे नक पाम मसल तेरे नक हाथ तेरी नक कमर तेरे नक कंधो भाई मसल सखा कन्हैया के कंधे के ऊपर कूद रहे हैं बलदाऊ जी अलग विश्राम कर रहे हैं बल्दाऊ जी के कंधे के ऊपर सखा आनंद पूरा कूद कूद करके जो छोटे सखाएं हैं हल्के बल्दाऊ जी उनके कंधे के ऊपर चढ़ कर के बल्दाऊ जी को दबा रहे हैं ऐसे आनंदपूरक आप सोने कुछ जगह उमत ऐसा तो कहकर के करके सारे सखाओं को विदा किया और सारे सखाओ को विदा करके चुपके से उठ करके श्री श्याम सुंदर आप श्री राधा कुंड की ओर चले किसी सुख ने समाचार दे दिया कि श्री प्रिया जी को हमने अभी अभी आते हुए देखा है गोवर्धन की तरहटी में श्री प्रिया पहुंच गई हैं और राधा कुंड में वे जा रही हैं वहां से आगे बढ़कर के सूर्य कुंड में पूजन करने के लिए वे जाएंगे चंचल श्रोमणी राधा कुंड में स्नान करेंगी ये सुनते ही परम आनंदित हो गए और राधा कुंड के किसी बुर्जे पर आकर के जम बैठ गए किसी सखी ने कहा राधा रानी से के श्याम सुंदर को देखा है राधा कुंड के गुर्जे के ऊपर बैठे हुए हैं श्री राधिका कह रही है, बोले, तक तो हम आ गए है अरे जितनी दूर राधा कुंड मानसी गंगा है हम का राधा कुंड जाए चलो उल्टे पैर चलती है हम तो मानसी गंगा में स्नान करके फिर वहां से सूर्य पूजन करने के लिए चले जाएंगे सुना है श्याम सुंदर राधा कुंड पर बैठे हुए हैं वो चंचन श्रोमणी राधा कुंड पर बैठे हैं तो वहां पर हम जाए ही नहीं ललता जी वाह हमारा राधा और हम हम क्यों संकोच करें अपने घर में हम कभी भी जाएं हमको रोकने वाला कौन है उनको हटना पड़ेगा हम क्यों हटे उनकी तले से उन उनके डर से हम नहीं हटेंगे उनको हटना पड़ेगा और तू क्यों चिंता करती है जब तेरे साथ में ये ललता है तब तो फिर किसी से डरने की जरूरत है ही नहीं ये ललता है ना बोले अली सखी तेरा ही बल है ये तू कह रही है तो चल ऐसा कहकर के श्री ललता जी कुसुम सरोवर से जान बूझ करके हठपूर्वक श्री प्रिया जी को उस समय ले जाती है राधा को डर वहां पर ये चंचल श्रोमणी विराजमान है राहा कुंडी योग पीठ में प्रवेश करते ही सारी सखी भूल जाती हैं कि इस योग पीठ के अतिरिक्त भी कोई दूसरी दुनिया होती है कोई दूसरा रस है उस समय श्री प्रिया और हम उनकी सखी उनकी सेविका होकर के विराजमान श्रृंदा रस के अतिरिक्त फिर कोई दूसरा रस नहीं है और वहां श्री वृंदा जी एक, -एक श्री प्रियालाल इन दोनों को आनंद पूर्वक वहां श्री राधा कुंड में श्री वृंदावन में प्रवेश कराती हैं। यहां तक लाए। श्री, राध श्री राधा काका करना और करके पूर्वानीलाधा कुंड पहुंचना वहां पर पहुंचे तो ये कृष्ण की लीला का वर्णन कर रहे हैं कृष्णम गोभी स्वमित्र कृष्ण गायों के साथ में अपने मित्रों के साथ में विपिन मन विपिन की ओर गाय चराने के लिए चले गोष्ठम कृष्ण यात्र उस समय सारा ब्रिज वो भी श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल रहा है और आप कह रहे हैं बाबा तब तक, तक चलोगे मेरे पीछे अब रहने दो तो जान रहे हैं कि बाबा ऐसे नहीं मानेंगे मैं थोड़ी दूर और चलता चलताऊंगे बेटा तेरे साथ थोड़ी दूर और चलू सारे ब्रिजवासी चल रहे हैं आप कह रहे हैं बाबा मेरी खेलने की छड़ी टूट गई है मेरी गहर टूट गई है मेरी गेंद बदमा देना अच्छो बेटा, जा, अभी और तुरंत ही क्या चतुराई है जानते हैं कि यो तो बाबा नहीं लौटेंगे ये कहूंगा मेरी गेंद टूट गई है तो गेंद बनवाने के लिए बाबा तुरंत ही लौटा जाएंगे क्योंकि प्यारे की अपेक्षा प्यारे की प्रिय वस्तु दुग्न प्यारी होती है कृष्ण की अपेक्षा के खेलने की जो सामग्री है वो नंद बाबा को दुगनी प्यारी इसलिए श्री नंद बाबा लौट जाते हैं यशोदा जी नहीं मान रही हैं यशोदा जी संग संग चल रही मैया मुख को भूख लगेगी सखान के संग में खेलवे में कुश्ती लड़वे में जो वो तो जाने कब पचे जाए, भूख लगेगी मेरे लिए मैया भूल भूलू गई कन्हैया को कन्हैया की चिंता नहीं रसोई की चिंता मैया तुरंत ही मैया लौट करके आए और रसोई में घुस गई रसोई में घुस करके अपने हाथ से नहीं कन्हैया कि छाक की, की तैयारी श्री यशोदा जी करने लगे और छाक की सब सामग्री ये गंगालों में भरवा करके बड़े बड़े जो टोप उनमें भरवा करके उस समय सेवकों के माध्यम से काबर कंधे पर रख करके उसको भिजवाएं काम बंद है कि वहां कन्हैया को अच्छी तरह से धनिष्ठा भोजन करा के आना भूख कोई नहीं रहे अच्छी तरह से भोजन और धनिष्ठा जी है भैया चिंता मत कर अच्छी तरह से भोजन करा के आऊंगा श्री धनिष्ठा जी राधा की भी सखी है और श्री की दासी भी है तो आनंद पूर्वको तो राधान चालोकी कृष्ण इधर श्री राधिका कैसी है कि उन्होंने नंद भवन में कृष्ण का दर्शन किया था अभी रसोई करने के लिए आई थी और नंद भवन में श्री कृष्ण का दर्शन किया था कृतग्रह गमनम उस समय यशोदा जी ने राधिका को अपनी छाती से लगा लिया है कृतग्रह गमनम यशोदा ने से अनुमति लेकर के पायन लग करके श्री राधिका अपने भवन को लौट रही है रसोई का काम पूरा हो गया भोजन कर लिए विश्राम कर लिया श्री राधा रानी को श्री यशोदा जी ने खूब सारी पहरामनी प्रदान कर दी अपने हाथ से श्रृंगार कर दिया सुंदर वस्त्र आभूषण स्नेह सही दे दिए खूब लाल किया है और लाल करने के बाद में जब कृत ग्रह गमना जब राधिका लौट के अपने घर में आई हैं, आ रे आ आर कुछ देर विश्राम किया और प्रतीक्षा देख रही हैं, इतने में ही कोई मालिन वृंदावन के पुष्प लेकर के आती है और श्री राधिका जैसे वो मालिन आती है उन पुष्पों को लेकर के श्री राधिका अपने हाथ से श्री श्याम सुंदर के लिए सुंदर माला उनकी रचना करती है और माला की रचना करके श्री दो कर्ण श्याम सुंदर के उनको किसी कपड़े में लपेट करके उस समय उसी दासी को मालन को कृपा करके प्रदान करती है वो मालिन बृंदा जी को देती है दासी जो है वो दासी उन पुष्प माला को श्री बृंदा जी को देती हैं बृंदा जी उसे सुवन को प्रदान करते हैं और सुवन के माध्यम से श्री राधिका की दी हुई कोई हुई जो माला अपने हाथ की उस माला को श्री कृष्ण धारण करते हैं और जो दो फूल हैं उनको अपने कान के ऊपर धारण कर रहे फूल बड़ा जरूर ये कान के ऊपर पर लगा होगा, हमें कन्हैया की शोभाई कर्ण फूल से कर्ण हो कर्णकार तो कान के ऊपर फूल धारण करके विराजमान हैं और अत्यंत उत्सुक हैं। उस समय श्री मालिंद ने रानी को ये सूचना दे दी थी श्री श्याम सुंदर इस समय वृंदावन पहुंच गए हैं और वृंदावन पहुंचकर के सखाओं के साथ में आनंद पूर्वक क्रीड़ा करके इस समय वे पढ़ा रहे हैं काम की ओर इधर श्री जटला जी आर्या अर्क अर्थ नाय आर्या ने सूर्य का पूजन करने के लिए श्री राधिका को याद दिलाई बोल बेटे राधिका बहू अभी तक तुमने सूर्य पूजन की तैयारी नहीं की देखो चंद्रावली गो मंगला चंडी की आराधना करती है गोवर्धन मल्ल के यहाँ पर कितनी गाय कितना धन है यदि दुर्वासा ऋषि कह गए हैं हम भी सूर्य की पूजा करेंगे हमारे यहाँ पर भी खूब धन होगा खूब गाय होंगी ये लोकक लीला में कहीं ईर्षा और वो ईर्षा जैसे होती है कि उसके यहाँ पर इतनी इतना हमारे यहाँ पर भी ऐसा हो जाए और दुर्वासा ऋषि पौर्णमासी जी उन्होंने कहा है कि तुमको एक मंत्र बताती हूं तुमको एक पूजा बताती हूं सूर्य पूजा यदि राधिका करेंगी नित्य तो तुम्हारे घर में भी खूब धन की वृष्टि होगी वर्षा होगी तो so श्री जटला उस समय श्री राधिका जो विश्राम कर रही हैं, उन राधिका से कह रही हैं कि बेटी कब तक विश्राम होगा बहू उठो सूर्य पूजन करने नहीं जाना है क्या देखो दोपहर चढ़ा चढ़ रही है सूर्य पूजन करने का समय हो गया जल्दी से जाओ सूर्य पूजन करके सूर्य कुंड पर तुम सूर्य पूजन करके आओ उस समय श्री प्रिया जो आप जटिला के आदेश को प्राप्त करके सूर्य पूजन के बहाने जाती हैं ये वृंदावन की लीला की विशेषता ही ऐसी है जी की योग माया पौर्णमासी जी योग माया है उनकी लीला का विधान ऐसा है कि जो बाधा डालने वाला है वो ही मिलन का प्रेरक बन जाता है मिलन में जो बाधा डालने वाली है जटिला वे ही श्री राधिका को उल्टा प्रेरित करती हैं जाओ जाओ क्यों देर कर रही हो अभी तक यहां क्यों बैठी हो जाओ और श्री कृष्ण आपके साथ में अभिसार करने के लिए वे ही सहायिका बन करके बेराजमान हो जाती हैं तो आर्या अर्क अर्चनायी दृष्टा श्री राधिका को जब सूर्य अर्क माने सूर्य उनकी अर्चना करने के लिए दिष्टा माने आदेश दिया गया तब कृष्ण प्रवृत्ई पृद निज सखी वर्तम श्री राधिका ने अपनी सखियों को भेजा कि जाकर के बृंदा से पूछो श्याम सुंदर कहां है और उस समय श्री कौंदी जी ने किसी अन्य सखी ने ये कहा कि इस समय श्री श्याम सुंदर आप अब गोवर्धन में भोजन करने के बाद में शयन कर रहे हैं और वे जल्दी ही श्री राधा कुंड पहुंचेंगे श्री प्रिया जी ने भी संकेत कर दिया है सखियों ने संकेत कर दिया कि श्री राधे का सूर्य पूजन करने के लिए छोटे भरना उनमें सूर्य पूजन करने के लिए पहले राधा कुंड में स्नान करके फिर पूजन करने के लिए जाएंगे और वे कुसुम सरोवर पर पहले पुष्प चयन करेंगे फिर राधाकुंड जाएंगे फिर राधाकुंड में स्नान करके फिर बाद में वे श्री सूर्यकुंड जो है वहां पर पूजन करने के लिए जाएंगे तो महाशिव जी को पता लग गया था लग गई और थान लगते ही ये कुसुम सरोवर पर श्री प्रिया जहां पर पुष्प चयन कर रही हैं वहां पर आ जाते हैं और कह रहे हैं कि कुए है, है, ये कौन है जो हमारे बगीचे से पुष्प चुन, चुन रहा है और शिवप्रिया जी कह रही है कुए कौन हम हैं हम अपने वृंदावन में आनंद पूर्वक अपने पुष्पों को चयन कर रही हैं हमको टोकने वाले तुम कौन हो ऐसे शिवप्रियालाल परस्पर परिहास करते हैं वे कहते हैं वृंदावन का स्वामी मैं बे कह रहे हैं वृंदावन की स्वामी मैं वृंदावन राज्य को लेकर के दोनों में परस्पर और फिर श्री श्याम सुंदर आप श्री राधा कुंड में जाकर के बैठते हैं श्री प्रिया जी राधा कुंड में स्नान करती हैं और वहां से फिर मध्यान्ह लीला श्री राधा का जो विलास वो मध्यान्ह योगपीठ वो प्रारंभ हो जाता है तो राधाम चालुक्य कृष्णम श्री राधिका भी पहले नंद भवन में कृष्ण का दर्शन करके कृत ग्रह गमना अपने घर बरसाने या जावट लौट करके आती हैं वहां पर पुष्प माला इत्यादि गुठ करके श्री श्याम सुंदर के लिए भेजती हैं फिर आर्क अर्क आई इतने में जटला आकर के कहती हैं कि इतनी देर हो गई बहू अभी तक सूर्य पूजन के लिए नहीं गई अरे गोपी आ, आ, ललता विशाखा बड़ी देर करती हो तुमको जरा भी चिंता नहीं है डांत भी लगा रही हैं कि जल्दी जाकर के सूर्य पूजन करो ना अभी तक यहां से गई नहीं है ऐसे दृष्टान श्री सास के आदेश को शश्रुम जो गोपी है जटला उनके आदेश को प्राप्त करके कृष्ण प्रत्ये प्र कृष्ण को कहाँ है कृष्ण ये जानने के लिए श्री राधिका ने अपनी सखी को भेजा वृंदा के द्वारा पता लगा कि श्याम सुंदर इस समय कुसुम सरोवर पर श्री वहां जान करके देर लगा रही हैं और इतने में श्री श्याम सुंदर कुसुम सरोवर पर आकर के श्री राधिका को रोकते हैं पीड़ित सखी और सखी के बर्तन नेत्र सखी के मार्ग को ढूंढ रही है कि सखी लौट करके आए ऐसी जो लीला पूर्वांध की जहां पर ये पूर्वान्ध की जो लीला हो रही है आठ पैंतीस से पौने ग्यारह बजे तक आठ अड़ताली दस अड़तालीस तक जो अपूर्व लीला उस दस अड़तालीस तक की लीला उसका यहां पूर्वान्ध लीला का स्मरण कर रहे हैं के देव बरूथ बूथ सुबला श्री, श्री गोप गोपेन्द्रयु प्रमुदिता श्री कृष्ण संगाशया अब लीला खर्ण कर रहे हैं कि देव बरु श्याम सुंदर की जितने भी सखाएं हैं सखाएं सब नंद भवन में आ गए कन्हैया चलो भैया चलो गैया चराये में श्याम सुंदर विश्राम कर रहे हैं और आंगन में सखाओं ने हल्ला मचाना शुरू किया कौन कौन सखाएं बोले देवप्रस्थ हैं बरू थपे हैं अंशु हैं सुबल श्रीधामा परम सुंदर अन्य जितने भी वैसेगण जो शोभने राजत भी परम सुशोभित होकर के विराजमान है विशाल सखा का नाम है वृषभ श्री तोक कृष्ण अर्जुन तो कृष्ण अर्जुन ये सारे सखा गोपसुता ये सब के सब समान वयस समान वय वाले हैं गोपेंद्र आंगन आये ये सब के सब श्री वृजराज नी सब सब कृष्ण संगाशया श्री कृष्ण के संग के आशय को लेकर के कृष्ण का संग मिलेगा इसलिए इन सखाओं को तो अपना घर अच्छा लगे नहीं कृष्ण के संग में ही खेल अच्छा लगे घर में तो नूद खाने के लिए जाए और लौट करके सदा कृष्ण के पास सब के सब में ही आ जाए ये सब सबके सब सखाकर नंद भवन में आकर के विराजमान हुए अब श्री श्याम सुंदर सब सखाओं को लेकर के जैसे गैया चराने के लिए जाएंगे उस लीला का आगे वर्धन करेंगे बोलो शिवृंदावन हरि लाल की जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय निताय गौर